के साथ जुड़ गया वह हमारे लिए भी इष्ट है, है? चित्त वृत्तियों को निरोध करना चित्तोष अभगमे सभी अद्विया जगत माया मैय सम्यक्ष अतः इष्ट क्योंकि चित्त के दोष जब दूर हो जाते हैं तब अद्वितीय आत्मज्ञान के लिए अवंशिक जो अनुभव करने के लिए अति आवश्यक है जगत मिथ्या वो आसानी से ग्रहण हो जाएगा जब जो चित्त में दोष है चाहे जितना भी कहो जगत मिथ्या है वो पकड़ता नहीं क्यों अंदर खुद अनेकों चीजों की इच्छा बैठी हुई है अभी महंत बनना चाह रहे हैं पत्नी क्या क्या करना चाह रहे हैं बड़ा आश्रम बनाना है वो क्या क्या कल्पनाएं हैं बैठी हुई दिमाग में तब तो क्या जगत माया मय सिद्ध होगा एक भी अंदर में इच्छा छोटी सी भी पड़ी हुई हो वो जगत को मायामय निश्चय करने नहीं देगा बिल्कुल छोटी सी इसलिए पुत्रेशना, पुत्रेश्वेश लोकेशना सर्वेशना को त्यागा हुआ व्यक्ति को ही जगत मिथ्या समझ में आएगी वो जबरे नहीं आता उस इच्छा पूरी करना है ना और पूरी करने के चक्कर में जगत तो सत्य मानेगा वो भले से बोलते रहे जगत जगत मिथ्या है जगत मिथ्या है कि इच्छा जिसकी कर रहा है वो विषय मिथ्या है या नहीं फिर क्यों कर रहा है उसको कर रहा है इसका मतलब वो विषय उसके लिए सत्य है जो अपने में किसी में में? वो वो भी में और सारे अभी जगत में ही तो वहां बाहर है वो सारे जगत की बात कह रहे हैं सारे जगत को मिथ्या कह रहे हैं अपने शरीर को थोड़ी क्यों कह रहे हैं किसी भी चीज की इच्छा करे मैंने उसका शिक्षा का विषय को आपने सत्य माना है अतएव आपके संपूर्ण जगत में इच्छा नहीं हो सकता कि जो भी आप इच्छा कर रहे हो शिक्षा के विषय में जगत के अंतर्गत है चाहे शरीर पोषण हो चाहे संतान पोषण हो चाहे धन हो चाहे कुछ भी हो चाहे धर्म हो चाहे राष्ट्र हो कुछ भी तो भी सब जगत के अंतर्गत ही है इसी को हम लोकेश्ना कहते हैं पुत्रेशना कहते है, हैं वितेशना कहते हैं शास्त्रों इसलिए गले ये चित्तगत दोष है वासनाओं के वजह से ही आप इच्छा कर रहे हैं वासना ही दोष जब तक तो ये चित्त दोष है मल नहीं मिटा है चाह जब तक नहीं मिटती है तब तक जगत विख्यात भले बोलते रहेंगे समझ में नहीं आ सकता अनुभव नहीं आ सकता और जगत के विख्यात का अनुभव नहीं कर पाओगे निश्चय नहीं कर पाया अंदर से तब तक जो है क्या अनुभूत नहीं हो सकता है अरे भगवान की इच्छा कभी भगवान की इच्छा करेंगे तुम्हारे सारे मजदूर हो जाए तुम्हारे लिए क्यों चाहेंगे भगवान? सर दुनिया का करेंगे करेंगे तो भगवान का तुम्हें लाडला बेटा है क्या कि तेरी ही मल को दूर करेंगे तुम कितनी भक्ति कर रहे हो भगवान की भगवान क्यों करेंगे तुम्हारे मजदूर भगवान कभी कुछ करते नहीं किसी का कुछ नहीं करते भगवान केवल ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी का कहा भगवान ने और किसी का कुछ नहीं करते बाकी जिसको कुछ कर रहे हैं तो उसकी अपने कर्म का फल उसको दे रहे हैं तुम भक्ति करो उसका फल तुमको मिलेगा बसानी बस, बस ब्रह्म ज्ञानी का नौकर है भगवान और किसी का नौकर नहीं है भक्त, भक्त का नहीं भक्त को भी भक्ति का फल देते हैं ये को। योगी भी सब ऐसे ही है उस भी सब जितने भी है ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी के अलावा बाकी जितने भी है आप एक का नाम दो का नाम कितना गिनोगे बस ब्रह्मज्ञानी के अलावा और किसी को भगवान देखते नहीं अद्वैतवादी अच्छा, अच्छा से क्या मतलब रह गया अद्वैतवादी होने से कुछ नहीं होता ब्रह्मज्ञानी होना अलग है अद्वैतवाद को करना अलग ब्रह्मानुभूति होना जरूरी है उसी को भगवान कहते कि उसके शरीर को मैं संभालता हूँ तो तो ब्रह्म हो गया अब ईश्वर जो है सृष्टि को बनाया जिसने जिसने शरीर को बनाया है उसके ठेका होगा या वो कहता है तो अभी खुद नहीं देख रहा है तो क्या करो मुझे देखना पड़ेगा यही देख तो होता है ना अब जैसे हमने आश्रम बना दिया और आपको सौंप दिया आप संभालो कहना नहीं संभालो तो क्या करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और कौन देखेगा चलिए तो भगवान ने शरीर बनाया है और जीव को देगा तो संभाल लेकिन जीव परम हो गया वो संभालने बोलते यार नहीं आप क्या होगा जिसने बनाया ईश्वर उसको भी देखना पड़ेगा ना ईश्वर ने तो बनाया शरीर तो ये है इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी के अलावा किसी कर भी कुछ भी भगवान से कोई मतलब नहीं रहता और बाकी सबके लिए भगवान सहयोग जरूर देंगे जितना भक्ति करेंगे जितना करेंगे आपको वातावरण आपको धीरे धीरे देंगे परीक्षा लेंगे फिर देंगे परीक्षा लेंगे फिर देंगे आपकी भक्ति का फल आपको तो मिलते जाता है और जितनी आप बाधाओं को अपनी वासनाओं को काटते हुए विग्रहों को काटते हुए आप परीक्षाओं में सफलता पाएंगे उतनी भगवान आपको भी अपने नजदीक लेके जाएंगे करते हुए सिर्फ कहे बाकी किसी के लिए कुछ नहीं करेगा न करो न कार्य दोनों न करते न कराते दोनों तो क्या करेंगे क्यों तो ब्रह्म हो गया ईश्वर का भी आत्मा हो गया ना वो जिसने शरीर बनाया रचना कर रहा है उस ईश्वर का भी आत्मा हो गया वो के ब्रह्म क्या है सबका आत्मा है सर्व भूत तो आत्मा तो ईश्वर का भी तो आत्मा हो गया इसरे वो जो कर रहा है तो ईश्वर किसने कर रहा है वास्तव में वो खुद के लिए कर रहा है खुद की आत्मा है खुद की शरीर को जैसा आप देखते वैसे वो ब्रह्म का शरीर भी उसके खुद की शरीर है आत्मज्ञान के लिए ईश्वान क्या है क्या जरूरी है जगत माया मयत्म जगत के मायामयत्व जरूरी है सम्यो तो और वो कब होता है जब चित्तगत दोषों का अपगम हो जाता है और चित्तगत दोष निवारण करने के लिए चित्तवृत्ति निरोध अधिकना जरूरी हो गया अनेक साधन होता है साधन के चित्त दोष को निर्मल जो है, मिटाने के लिए सभी साधन चित्त दोषों को दूर कर देते हैं जब साधनों से चित्त दोष निर्मल दूर हुआ चित्त निर्मल हुआ तो श्रुति जो कह रही है वह बात समझ में आती है वह बौद्धिक नहीं रह जाता है और वह अर्थ प्रकाशित जगत मिथ्यात्व दृढ़ निश्चय हो जाता है चित्त में तो अपने स्वरूप का प्रकाश आपने की मंत्राशन अभिप्रेत यही अर्थ किमिचन्न मंत्र का मंत्र का अंशभूता किमिच्छन इन शब्दों से अभिप्रेत अर्थ है ऐसे समझो उसके उपादन कर लिया है अतः उसको संहार करने जा रहे हैं अयम अज्ञवत देखने में ब्रह्म ज्ञानी से भी व्यवहारिक लोगों को अज्ञानी को लगता क्या है ये भी इच्छा कर रहा है ऐसे दिखता है अज्ञानी के समान वो भी इच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में अतः इसलिए मंत्र में शब्द आया किमिच्छन नीति सतम की योजना एवं अभिप्राय वर्णन एक कारण ऐसी किमिच्छन शब्द का अभिप्राय का वर्णन करने में क्या कारण है वो भी स्पष्ट करते रागोलिंगम अबोधस्य संतु रागादयो बुधे यदि शास्त्र दयम सार्थम एवं सत्य विरोधता दोनों प्रकार के शास्त्र मिल रहे हैं एक तरह शास्त्र कहता है अज्ञान का कारण ही राग है रागो लिंगम अबोधस्य अज्ञान का कारण क्या है विषयों में राग और दूसरा क्या कह रहा है विद्वान के अंदर भले राग है फिर भी वो उसको बंधन में नहीं डालता यह कह रहा है विरोधी लग रहा एक तरफ कह रहे हैं राग ही अज्ञान का कारण है और दूसरे कह रहे हैं ज्ञानी में राग होने पर भी उसको अज्ञान नहीं होता दूसरी बात क्या है? कारण सत्य भी कार्य नाश्ती राग है किंतु तो अज्ञान नहीं ब्रह्म ज्ञानी नहीं क्योंकि वो जो राग है वो प्राग क्रम की वजह से निकला है अभिमान पूर्वक राग इसलिए हम क्या करेंगे फिर अंतर करेंगे अभिमान पूर्वक राग है वो अज्ञान का कारण है बंधन का कारण है और अभिमान रहित जो राग है वह प्राग क्रम का भोग है वो तो बंधन का कारण नहीं होगा अज्ञान का कारण नहीं होगा ये अंतर इसे रागोलिंगम अबोधस्य कहा है यह सब वृदान्य का वार्तिक उसकी टुकड़ा रागोलिंगम बोध व्यायाम भूमिशु कुग्नि कोटरे तरो हो। जिस पेड़ का कोठर में आग रखी हो वह पेड़ हरा भरा कैसा हो सकता है जिस पेड़ का कोठरों में बीच जो गड्ढा छेद जैसे हो जाते हैं कोठ जैसे चिड़िया वगैरह बैठ जाते हैं या वो जो होता है ना का, छेद करता है पेड़ों को एक पक्षी है वो छेद कर देता है बैठ जाता है तो वो जो ऐसे गड़, गड्ढे में ये आप आग रख दो तो ये पेड़ हरा भरा रहेगा खत्म हो जाएगा उसी प्रकार से मुझे तरह कोठरेग्नि ही कुतस्या, शाद्वलता, उसकी शाद्वलता मैंने उसके हरा भरापन कैसे हो सकता है उसी प्रकार से जिसके हृदय गुफा के अंदर ज्ञान रूपी अग्नि हो राग रागादि कहां से होंगे उसके अंदर अर्थात रागादि नहीं होंगे यदि तत्वविद तो और राग निषेध परम शास्त्र तत्ववेदताओं तो के अंदर राग को निषेध करने वाले भी शास्त्र को निषेध करने वाले भी शास्त्र शास्त्रार्थ से समाप्त मुक्ति से तावता मिते है शास्त्रार्थ से समाप्त शास्त्र का विषय उसके लिए समाप्त हो गया विधि निषेष से परे हो गया मुक्ति से मिते है उतनी ज्ञान से मैंने ब्रह्म का ज्ञान से उसकी मुक्ति हो जाती है। रातु काम न तथापराध्य दूसरे तरफ देखो राग आदि संतु काम राग आदि चित्र छि हो गए तदभाव न अपराध्य उनके होने मात्र से वह उसके लिए अपराध नहीं अर्थात उसको अज्ञान आदि बंधन देने वाला वो नहीं है अज्ञानी के लिए राग बंधन का कारण होता है ज्ञानी के लिए राग बंधन कारण नहीं बनता क्योंकि ज्ञानी के दृष्टिकोण में वह राग आदि सब कुछ क्या है मिथ्या और अज्ञान के दृष्टिकोण में राग जगत मिथ्यात्व का निश्चय पूर्वक आत्मज्ञान का आत्मा का अनुभूति होने के कारण से प्रार्भ कर्म के वजह से शरीर में दिखाई देता हुआ जो राग आदि है वह शरीर को फिर आगे फल देने वाला नहीं होता यदि तस्वीर रागंकार परमच शास्त्र इस तरह से तत्व एक शास्त्र कह रहा है राग नहीं होता दूसरा शास्त्र कहता है राग भले ही हो तो सबसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो भावे सति तत्विदृढ़ सती शास्त्र भवति। इस प्रकार सति सतीढ़ सति मने तत्वताओं तो में दृढ़ राग का अभाव होने के कारण शास्त्र दोनों ही शास्त्र सार्थक हो जाते हैं अर्थवत्ति क्यों अविरोधत राग निषेद पर शास्त्र दृढ़राग विषयत् कि दृढ़ राग को निषेध करने क्या कह रहा है ज्ञानी के अंदर अज्ञानी के समान दृढ़ राग नहीं है यह समझा रहा है अज्ञानी के समान अभिमान पूर्व दृढ़ राग नहीं होता यह बोल रहा है और जो दूसरी कह रहा है जहां पर राग है बोल रहा है उसका अर्थ क्या है अभिमान रहित प्रारक्रवशात राग है ऐसी व्यवस्था कर रही है दृढ़ राग बने वह अभिमान विशिष्ट अभिमान विशिष्ट राग ही दृढ़ राग रहित राग केवल राग वही कहा अविरोधा क्यों विरोध नहीं है क्योंकि राग निषेध पर जो शास्त्र है वो दृढ़ राग विषेक है अर्थात अभिमुख पर जो शास्त्र विद्वान तो कथन कर रहे हैं उस शास्त्र से राग आभा पर राग आभा का कथन कर रहा है उसके लिए क्या है पर राग मिथ्या है विज्ञानी के अंदर जो राग है वो राग उसके लिए मिथ्या है आभास मात्र ही है अतएव दोषाय न भाव है इसे देखने में कई बार इस प्रकार के परस्पर विरोधी शास्त्र होते हैं इन विरोधी शास्त्र को देखकर घबराना नहीं है और समन्वय करने की समझ होनी चाहिए हो कोठरे अग्निभवती ताखा पल्लवा शिको तो नाम हरिद्वर्णत्म वार्तिकाथ है जो प्रकार से यहां पर हम ज्ञानेंगे ज्ञानी को किस घटाओगे जिसके हृदय गुफा के अंदर ज्ञान रूपी अग्नि हो राग रागादि कहां से होंगे उसके अंदर अर्थात रागादि नहीं होंगे जिस ज्ञानी का शरीर क्या अंदर हृदय रूपी कोठर के ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि है ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि यदि विद्यमान हो वहां पर संसार भोग रूपा विशेषुख रूपी हरापन कैसे हो सकता है अतः रागादि से विषय भोग उसको सपाता नहीं है दोनों तरफ घटा शास्त्र जीवन प्रति हितम उपदिशा वेदर्थ इस पूरे श्लोक में क्या है ना वेद लेना वेदों में ऐसा पर विरोधी बात विद्वान के बारे में कहा गया है तो वह विरोधी बात समन्वय करने के ऊपर निर्भर है अविरुद्ध है वास्तव में इस प्रकार अब तक किमिच्छन की व्याख्या हो गई एवं किमिच्छन अंश से अभिप्राय में कसे काम आये के अंश से अभिप्राय महा किमिशन इस अंश का वर्णन करने के बाद अब कसे काम आया इस अंश का वर्णन करने के लिए आरंभ कर रहे हैं एक से दो तक जाएंगे एक सौ बयानबे से दो तक जाएंगे कसे काम आया अर्थात पहले अभी तक क्या किया जगन मिख्यात्व किमिक्चन जो है जगन मिथ्यात्व का परकतन करना है। कस्य का मैया भक्तृत्व का निषेध करने का किसकी कामना किसके भोग के लिए अर्थात भोगता ही नहीं रह गया तब भोग के लिए कामना कहां से होगी कस्य काम आया भोगतृत्व को करता है और को निषेध करता है संक्षेप कैसा जगन मिथ्यात्व स्वात्मा असंग समीक्षण कस्य कामा वचो भोक्तृभाव विवक्षया श्लोक में साफ कह रहे हैं जगन आत्मा में असंगत्तु शुद्धि उसी प्रचार ने शुभ क्या असंग उसका कथन करने से उसकी देखते हुए कस्य कामाय की वचा कस्य काम आब्द कर क्या रहे भोक्तृभाव विवक्षया भोक्तृत्व के अभाव की विवक्षा से कश्य कामय शब्द सूर्य ने कहा था जगद मिथ्यात्व बोधेना वास्तव काम्य भाव बोध के कारण से विवक्षया काम्य काम्यूता कोई वस्तु रहा नहीं इस दृष्टिकोण से कहा गया था किमिच्छन उसी प्रकार से एवं आत्मअसंग बोधेना आत्मा कैसा है असंग है इस ज्ञान के द्वारा वास्तविक भोक्तृत्व का अभाव विवक्षा और क्या हो जाएगा जब मैं असंग हूं मेरा भोग्य भोक्त कहां रह गया भोग्य, भोग संग के से है ना ये भोग्य मेरा ऐसा आपने सोच लिए आपका तो उसके संग आपने मान लिया अपना संग आप उससे मान लिया ये मेरे द्वारा भोग्य है मेरा है तो ममत्व तो आ गया संघ आ गया संग में ही भोग दिखेगा उसका भोग होगा सुख या दुख और उसके भोक्तृत्व सुखिया अपने आपको मानोगे तो, आप मान। तो भोगतृत्व भोग त्रिपुटी जो होती है वास्तविक भोक्तृत्व आदि संघ में होता है जब आपने निश्चय कर लिया मैं जो आत्मा हूं असंग रूप हूं इसका मतलब क्या है आप अपने अंदर अभोक्तृत्व को स्वीकार भोक्तृत्व को खत्म करने के लिए क्या कायम मंत्र में कस्य कश्य का प्रयोग करते श्रुतिया अभिधम आत्म भोक्तृत्व प्रतिषेध तत्पतिपूर्वक वक्तव्य हरे नियम है प्रसा निषेध कोई चीज प्रसक्त तब तो में निषेध किया जाएगा अप्रसक्त का निषेध करेंगे क्या अप्रसक्त का निषेध नहीं होता का ही सदा निषेध होता है जैसे आपके द्वार में कोई भीख मांगने आए तब तो उसको निषेध कर सकते हो आए आगे आगे जाओ, आगे जाओ। नहीं आपके द्वार पे अब खड़े पर आगे जाओ आगे जाओ बोलते रहोगे तो लोग कहेंगे पागल है किसको कह रहे हैं आगे जाओ कोई है ही नहीं सामने घर के आगे जाओ बोल रहा हम पीछा नहीं देंगे जाओ पीछा नहीं मिलेगी यहां जाओ कोई मांगे तब तो निषेध करोगे तो प्रसो नि तो होता है में होता नहीं आप भोक्तृत्व निषेध कर रहे थे सारी दुनिया अपने आपको क्या मानते सुखिया दुखी होता है या तो सुखी होते दुखी होते हैं और निन्यानवे प्रसाद दुखी होते है एकाद प्रसाद सुखी मन तुम भी भ्रांति है वास्तविक सुखी तो प्रभ ज्ञानी कहते कि देखो आत्मतृत्व प्रतिषेधा तीर्व को वक्त पूर्व पक्ष कहता है कहीं भी भोक्तृत्व तो ही प्रसक्त नहीं है तो निषेध कहा से कर रहे हो? असंग आत्मा तो असंग हैसंग सिद्धांत कहता है तस् स्वानुभव सिद्धत्व बल्कि सर्वानुभव सिद्ध तथ तो होना चाहिए ये जो भोक्तृत्व है सर्वानुभव सिद्ध स्वानुभव कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं सर्वानुभव सिद्ध बोलना चाहिए था मैम इस इसलिए ऐसी आशंका मत करो इस अभिप्राय से सिद्धांति तद अनुवादिका श्रुति मत तो अनुक्रमती श्रुति स्वयं अनुवाद कर, कर रही है सुप्रसिद्ध भोक्तृत्व को प्रसिद्ध भोक्तृत्व को स्वयं श्रुति पहले अनुवाद करके फिर निषेध करते अनुवाद कहाँ की पूरा मैत्री का प्रकरण जो है यही है का पत्न काम पत्नी प्रियो नाम पत्नी प्रियोध वेद से काम वेद प्रियोग नवती आत्मस्तक काम वेद प्रियोधी ऐसे को पर्याय छत्र काम छत्र प्रियम न होती आकृत काम छत्री ब्रह्म ब्रह्मण कामाय ब्राह्मण प्रियम नकृत काम ब्रह्म प्रियमती सारे गिनाए अंत में क्या बोला है हैं सर्व कामाय सर्व न नवती आकृत कामाय सर्व प्रियवती अपनी कामना के लिए सब कुछ प्रिय हो रहा है यह के कामना के, आपने के से लिए आपने अनुरूप खुश रहता है ना हर चीज अपनी कामना पूरी हो रही है तो खुश है कामना बिगड़ती है तो ना खुश रहता है ये मुख्य हैं अपने अंदर भोक्तृत्व सभी अनुभव कर रहे हैं इस चीज को पति जायाद सर्वम तत्त भोग किंत भोगाथोषित इति पति जाया नरे पृथकाय पति प्रियवती आकृष्ट तो काम पति प्रियुभव न वे जाया काम जाया प्रिव आकृष्ट काम जाया प्रियावती किसने वाला जाया पत्नी का वो जाया क्यों बोला कहते ज्यादा बोलेगी तो जा नहीं तो या आ। या या प्राप्त जाने ऐसे <laughs> कर कर दिया किसी का जा और दी बोलोगी तो जा नहीं तो या मैंने रो उसको जाया कर कथाकार लोग वैसे ऐसी कल्पना कर दी जाया मेरे पत्नी इसे कहते कि पति की प्रसन्नता के लिए पति प्री होता अपने स्वार्थ के लिए पति प्रिय होता है इसी प्रकार से पत्नी की प्रसन्नता के लिए पत्नी प्री नहीं होती है अपने स्वार्थ के लिए पत्नी प्रिय होती है सारे चीज तरह से लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वेद सब चीज को बोलेंगे यहां पर मंत्रों में सब इस पत्नी पति जाया आदिगम सर्वम कहना क्या है सारी चीजें अब घड़ी बढ़िया चल रही है अब ठीक है बहुत बढ़िया सफाई करेंगे करेगी बिगड़ेगी एक बार फेरी कराओगे दो बार कराओगे सहनशीलता जितनी उतनी बार ठीक ठाक कराते रहोगे एक दिन ऐसे ठीक ही नहीं हो रही क्या करना सर तब फेंक फेंक आज तक तो जो प्रिय था प्यार संभाला जा रहा था आप उसको कहीं घोटा पटक दिया पिताजी पिताजी पिताजी हाथ जोड़ते रहेंगे पैर पटते रहेंगे जब तक पैसा देते रहेंगे जिस दिन जी पैसा देना बंद कर दिया तब बोलते हो डांटे बोला नहीं दादा बाप को डांटते हैं घरों में ही तो होता है ज्यादा बोलेगा तो बस पिटाई भी हो जाएगी बाप को पिटाई कर देंगे सारा संसार है ऐसा झूठे गए तुम तुम्हारी खुशी के लिए जी रहे हैं। तुम्हारे रहे हैं। ऐसे बोल देते हैं नहीं तुम्हारे तुम्हें जिंदा रहना पड़ रहा है कब कब मर गया होता अरे जाके मर जा कोई नहीं मरने वाला वहाँ डायलॉग मारते जाएंगे नदी के पास कहेंगे नदी जिस दिन गर्म होगा उस दिन डूबेंगे अरे ठंडा है पानी ठंडा है कैसे डूबेगा ना होगा ना मरेगा सारी दुनिया इसे दे देखो सर्व भोगाय उन वस्तुओं के भोग लिए उनकी होती है। किंतु किंतु अपना भोग के लिए अर्थात स्वयं भोगतृत्व मानता है और दुनिया को भोग्य मान लिया है यदि श्रुताओं इस श्रुति ने उदघोषितम बहु बहुत पर्याय उद्घोषित किया न वारे प्रतिप्रियोतीरभ्य आत्मसत्ताम सर्व प्रियव वाक्तिसंद पतियाद प्रपंच से पति चैल शुरू करके सारा प्रपंच को आत्म भोग प्रतिपादित है आत्मा की भोग का साधन कथन करता हुआ तथा आत्म भोक्तृत्व प्रसिद्ध इसका मतलब क्या है अपने आत्मा में भोकतृत्व को वो स्वीकार कर रहा है इससे आत्मा में भोक्तृत्व प्रसिद्ध है उसको को निषेध कर रहा है असंगत्मा और उसी की व्याख्या कश्य का भोक्तृत्व प्रदर्श्य इस प्रकार से आत्मा भोक्तृत्व को दिखा करके कल तो अपवाद आया उसका अपवाद के लिए भोक्ता रंप्रका विकल्प अब विचार करना भोक्ता कौन है शुद्ध आत्मा है यह चिदावास है यह आपका तो कुटस्थिदावास को मिली भगत को भोक्ता कहेंगे आप कौन है कुटस्थ को आप भोक्ता मानेंगे नहीं हो सकता चिदावास को मानेंगे वो कैसे होगा वो भी नहीं हो सकता है विचार और क्योंकि टिकेगा? भोक्ता केवल निरधि के बिना के बिना, केवल भाष जो चीज है वो कैसे बनेगा भोक्ता इसलिए भोक्ता हो सकता है नहीं? अब इसमें क्या करना पड़ेगा अब अवशेष करना है, सिद्ध करना पड़ेगा मिथ्या है।, है और भोक्ता नहीं तो लगा था था बस। करना है भोक्तृत्व का खंडन करना मतलब क्या कुटस्व चिदा भाष अलग कर इसका मिश्रित का नाम ही भोक्तृत्व है जब चिदा भाष मिथ्या हो गई तो बचेगा क्या चलो तो कूटस्थ बच गया अभोक्तृत्व आ गया तो केवल कूटस्थ तो अभोक्ता और केवल चीज होता ही नहीं है भोक्ता कर दो अब शेष रह गया, तो गया। और किस प्रक्रिया से किया जाएगा तो कि वो वर्णन किया किस हो अथवात्मक भोक्ता तत् न असंगत्ता भोकृता व्रजे पहले विक उठा कि अथवा किंचिदा भास अथवा किन भयात्म कूटस्त को भयात्मकूटस्थुम भोक्ता आत्मा को या केवल को कवचिदास्को अधिष्ठान विशिष्ट कल्पना कूटस्थ विशिष्ट भाषो को, को तुम भोक्ता कहते हो पहला भक्ष हो तो, सकता तथा तो न कूटस्थो कूटस्थ भोक्तृता नोक्तृत्व प्राप्त नहीं हो सकता केवल कूटस्त तो शुद्ध भोक्ता तो भोक्तृत्व तो प्राप्त नहीं हो सकता क्यों असंगता, जो असंग है वह तो कैसे संग वाला हो जाएगा असंग है उसे भोक्तृत्व तो नहीं हो सकता असंगत्व अस्त तो भोक्तृत्व है असंघ हो तो भोक्तृत्व तो भी रह जाए उस पर क्या आपत्ति आपको परेशानी क्या है असंघत्व तो भी, रहन तो, तो भी रहने दो भोक्तृत्व के दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते अंधकार प्रकार के समान पर है परस्पर अत्यंत विरुद्ध है क्योंकि भोक्तृत्व तो विकार है भोक्तृत्व मतलब भोग से विकारित तो हो रहे और सुखी हो रहे कभी दुखी हो रहे हो। विकारी तो है और कूटस का मतलब क्या अविकारी अविकारी विकारी तो विरोध नहीं है क्या आज जब कूटसंग है तो अविकारी है उसे पर विकार नहीं हो सकता सुख दुख काभिमाना विकारों भोग उच्चते कूटस्तच विकारीतन्न व्याहतम कथम सुखधुख का अभिमान का रूपा जो विकार है इसी का नाम भोग दुख का अभिमान रूपी जो विकार है तो कहना भोग और अभिमान करने वाला भोगता और कूटस्थ भी है वो और विकारी भी तो वो व्याघात कैसे नहीं हुआ कतम न व्याहतम जैसे कोई ममज हुआ नैसे सुखित दुखित अभिमान लक्षण विकारो भोग सुखित्व दुखित्व अभिमान विकार उसी का नाम भोश अभिमान करने वाला जो होता है वो भोक्ता कहा जाता है सो असंग से कुटस्तस्य वो असंग विकार, विकार विशिष्टता नहीं हो सकता कूट विकारित तो एकत्र आयोग कूटस्तत्व मन अविकारित्व तो और विकारित्व तो दोनों एक में नहीं हो सकता पर नर उत्तरी विकारिदाभा से भोक्त फिर तो चिदाभाष विकारी है क्योंकि यहां हिल रहा है सूर्य कहा जल में वो सूर्य हिल रहा है क्या नहीं हिल रहा है विकार कहाँ है जल में दिमाग सूर्य में विकार दिख रहा है सिर्फ चिदाभास में विकार है ना अतिषिता भोक्ता मानो खत है केवल चिदाभा में विकार हो रहा है जल रूपी अधिष्ठान छोड़ दो तो प्रतिविंब में कोई तरंग तरंग दिखेगा हिलता प्रति दिखेगा क्या जल रूपी अधिष्ठान को छोड़ करके पृथ्वी में कोई विकार नहीं दिखता उसी प्रकार से यहां पर भी चैतन्यूपी अधिष्ठान को छोड़ दो तो चिदाभास में कैसे विकार होगा अरे केवल चिदाभास में भी विकार नहीं केवल चिड़ाभाष में भी इसीलिए विकार नहीं हो वही कारण विकारित्वी निरधिष्ठान से तिद्धे मैं परिहरती सिद्ध नहीं हो सकता जल छोड़ो प्रतिम मिलेगा। को छोड़ो, चिदावास कहा रह जाएगा इसलिए अधिष्ठान रहित चिदावास केवल आपको उपलब्ध ही नहीं हो सकेगा जिसमें आप भोक्त सिद्ध कर सकूं अगर केवल चिदावास को कोई भोक्ता का है कि असंभव तो केवल चिदावास अनुभव ही नहीं आ अधिष्ठान रहित केवल चिदाबास की स्थिति ही नहीं हो सकती उत्पत्ति ही नहीं हो सकती अगर केवल चिदाबास तो कभी भी तीनों ही में विद्यमान ही नहीं है केवल चिदाबास का अस्तित्व तो ही नहीं रहा हो ही नहीं सकता केवल चिदाबास अधिष्ठान मैंने पर्दे को छोड़कर के चित्र जैसे हो सकता है क्या केवल पर्दा तो हो सकता है चित्र के बिना लेकिन पर्दे के बिना चित्र हो ये नहीं हो सकता इसी प्रकार चिदाभा के बिना कुटस तो हो सकता है लेकिन कुटस के बिना चिदाबास नहीं हो सकता अतः केवल चिदा भोगता कैसे समझा नहीं कहे की देखो निर्दिष्टान से तस्सीव असि निर्दिष्टान चिदाबास ही असिद्ध है तो केवल चिदाशक्त तो कहां से आ जाएगा जो केवल रहा ही नहीं परिहर पूर्व पक्ष को कहते हैं तुम शंका मत करो तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता आभासे निर्दिष्ठान विभ्रांति केवला नहीं तिष्ठति विकारी बुद्धिधीन विकारी बुद्धि के अधीन आभास में भी विकार दिखाई दे रहा है लेकिन निराधिष्ठान भी भ्रांति केवल नहीं तिष्ट थी अधिष्ठान नहीं तो भ्रांति केवल अपने आप में अकेले में नहीं हो सकता है आते हुए केवल चिदाभास में भुक्तृत्व तो नहीं हुआ केवल कूटस्थ में भुक्तृत्व नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता तो इसमें अधिष्ठान होने से ये भी नहीं हो सकता केवल चिदावास हो नहीं सकता इसलिए भोक्तृत्व नहीं है रहेगा का भोक्तृत्व कुटस्थिष्ट चिदाश में ही मानना चिताभास से विकारे है तो विकारे विकारे तस्या, आरोपी तस्या, आरोपी विकार बुद्धि उपाधि अधीन चिताभाष है रूपी उपाधि के अधीन है संभव होने पर भी वह आरोपित वस्तु है और जो आरोपित वस्तु है वह अपने स्वरूप आरोपितरूपत्व अधिष्ठानुभूतम कूटस्थम विहाय कोई भी आरोपित वस्तु हो वह आरोपित वस्तु अपने अधिष्ठान को छोड़ करके उनका अस्तित्व ही नहीं रह सकता कुटस्थव्या स्वतंत्र रूपेण केवल चिदाभास की के अवस्थिति असंभव है अतः केवल छिदाभास से भूतृत्व न संभवती कहने का तात्पर्य है केवल चिदाभास में भी भूतृत्व संभव नहीं रहा तस्मात्म तृतीय पक्ष परिशिषत एव इसे तीसरा पक्ष शेष रह गया क्या है वो तो लोके भोक्ता निग्यते शेषित श्रुत उभयात्मक तो लोके भोक्ता निगद्य इसलिए इस लोक में भोक्ता जिसे कहा जाता है वो क्या है वो कोई चिदाभ अगर कल्पित चिदा भाष और संयुक्त रूपे उभयात्मक होकर के ही भोक्ता शब्द से लोक लोकव्यवहार होता है उसी को यहां पर क्या बोला बार बार आत्मा से तो चल आत्मस्थ काम आया आत्मस्थ तो काम आया ऐसे आत्मा शब्द से इस श्रुति ने बार बार जो कहा है वो इसी विशिष्ट को ही कहा तादृक आत्मा नाम विशिष्ट आत्मा से आरंभ करती है जो दुनिया में प्रसिद्ध है उसको अनुवाद किया फिर उसका अपवाद किया अध्यारोप अपवाद्यम है आरोप कर दिया अब उसको अपवाद कर देंगे अपवाद करके शुद्ध ब्रम कपो असंघो पुरुष तो कोटस्त शेषित श्रुतो श्रुति क्या करती है पहले का अनुवाद करती है अनुवाद करके उसमें जो में जो उसको निशेद कर देगी तो बचेगा क्या केवल स्थापित करते यहा एक भोक्तृत्म न संभव जिसलिए एक एक, एक, एक मैंने केवल कूटस्थ विभुक्ता नहीं केवल चिंदवास विभुक्ता हो सकता अतःत्मक मतलब अधिष्ठार लोके वही चिदाश मतलब क्या व्यवहार दशायाधीय उसी को वो वोक्ता सबसे लोग व्यवहार में कहते हैं परमार्थ तो वास्तविक रूप में विचार करके देखो तो उभयात्म तमेव न घटते वो वे तो तो भी सिद्ध नहीं है ये तो व्यवहार में जो प्रसिद्ध है उसको मान के कहा जा रहा है ताकि आदमी जहां है वहीं से शुरू करना पड़ेगा ना जहां पहुंचा है जितना उसकी अक्ल है जहाँ अस्तित्व है वहीं से उसे आगे समझाना पड़ेगा इसे नारद जी जब पहुंचे के मर ने क्या कहा उसको नारद जी को तुम कितना पढ़े लिखे हो क्या क्या तुम जानते हो पता फिर वहां से हम पढ़ा लेंगे? ये तो है नहीं तुम आये तो आये से शुरू कर दूंगा ऐसे तो होगा तो पढ़ा होंगे ना उसको कहना पड़ा भैया तो तो आयुन रुल्लु तो से पढ़े शुरुआत तो तो, तो से करो इसे कहते कि देखो कि परमार्थ तो उभर तक तुम मेवन न घटती थे भाव क्यों असंगोय पुरुष इत्यादो असंग्राणेशक्षिवयात्र पारमार्थिव्यवहार पात्र पूर्व पक्षी कहता है देखिए असंगोय पुष जैसा मंत्र पैसे जैसा असंग का कथन कर रहा है उसी प्रकार से चार तीन सात में इत्यादि उसी प्रण का सारा ले रहे जानकर चार तीन पंद्रह में असंगत में विज्ञान में पुरुष आ गया पहले आया, आया। सिद्धांति को मौका मिले करो भी अनुवाद ही भोगवाद ही कर रहा है बुद्धि साक्षित बुद्धि का साक्षी रूप है जो विज्ञान में आत्मा उसको लेकर के श्रवणार्थ ये भी श्रुति में कहा हुआ है इसे इससे भोक्तृत्व स्वरूपांति कहता है विज्ञान में प्राणिश जो कहा है ना वहाँ भी श्रुति का तात्पर्य उस विज्ञान में पार्थिकना नहीं है तात्पर्य भाव विद्या क्या है वहां फिर उपाधिकोक्तारम आत्म आरभ्युपाधिकासस्थ में अधिष्ठित बुद्धिर्पाधि में प्रतिभाषित होने वाला चिदा भाष को भोक्ता सबसे लेकर के आरंभ किया है भोक्तारम आत्मा आरभ्य अनुध्य लोक प्रसिद्ध का अनुवाद करके कूटस्थ बुद्धिया कूटस कूटस जो चिरात्मा है उसको शेष कर दिया उपाधि को बाध करके बुद्धियादि अनात्मनिवस ने न कैसे किया नीति नीति ऐसा कब करके बुद्धियादि त्मा उनका निराश के द्वारा केवल कोटस बचा दिया परिशेषित प्रक्रिया को अपनाया गया अपना संक्षिप्त है इस विषय में ब्रधान्य के ही वाक्य का शुरू से लेकर अंत तक चार तीन सात से चार तीन पंद्रह तक क्या विवेचन हुआ है तो स्पष्ट करने जा रहे हैं आत्मा कतम क्यों विबोधयन विज्ञानमय आरभ्य असंग प्रश्न पूछा कथम आत्मा आत्मा कौन सा है वो क्या है बताओ इतम आत्मा के बारे में इतुक्त मैंने पृष्ठ ऐसा पूछे जाने पर याज्ञवल क्यों याज्ञल महर्षि बोध कराते हुए से शुरू किया विज्ञान आरभ्य विज्ञान में आत्मा से आरंभ किया शुरू करके कहा समाप्त किएंगे पहुंचा दिया असंगता में उसको परिशेष करके समाप्त कर हिला के आदमी को पहले पहले तो नाम बुलाया तो जगा ही नहीं सोते ही फिर हिला के जगाया तो जो प्रश्न पूछा था कहते बताओ भाई ये कहा गया था जिसका नाम हमने बुलाया जैसे उपहारी अधि विशेषण थे वो भी सब पुकारा जय जयकार किया सुना ही नहीं कहा गया था, था।, कहां था जो गया था वो कौन था अब जो हिलानगर जगह वो कौन है यहां से शुरू करते हैं विज्ञान में वही है ये जान रहा है ना जागरण कार में अपने आपको नाम से जानता था अपने आप को वही विज्ञान वाला सो गया तो ना भी नहीं समझा तो जब कहा गया तो जहाँ हो गया तो वही कुटसते हर हर सच नंबर से एक हो रहे हैं फिर भी हम उसे नहीं पहचान पा रहे हैं लानटन का हाल है हम लोगों का हाल क्या करता है प्रकाश भी दे रहा भी हो जाता दोनों इन हाथ जलाता नहीं हम भी सचित दोनों अनुभव कर आनंद का अनुभव करते नहीं क्यों प्लांट में ग्लास बीच में होता है सीधा सीधे आग तक खाता ही पहुंचता है हम भी सीधे वास्तव शुद्ध ब्रह्म के साथ ईक्य नहीं हो पा रहे तो बीच में अविद्या और सोते भी हैं। तो अविद्या को लेकर वो कवर को लेकर सो जाते हैं कवर लगा के सो गए तो गए तो तो, तो, तो तो क्या करें जरूर बैग में जरूर। देर भी देर में बंद थे इसरा अनुभव नहीं देखो ये दुर्दशा जो बनी भी है इसको निवारण करने के लिए प्रश्नों से पूछा आत्मा कथम जनक किसने पूछा जनक जनक आत्म ऐसे पूछने पर याज्ञ बन क्या तम विबोधन याज्ञ से बोध कराते हुए यो यज्ञ ज्ञान है प्राणेश इत्यादि के द्वारा विज्ञान में एम उपक्रम विज्ञान उपक्रम मैंने आरंभ करते परिशेषितवान असंग असंगकुटस्थ पर असंकुटस्थ कोशेषता बोधकर असंग प्रकार प्रदर्श ऐत्रेयादिशुक्शय केवल प्रदानक के में इस प्रकार से ऐसा नहीं प्रक्रिया किंतु अन्य ऐत्रेयादपनिषदों में भी ऐसी प्रक्रिया है। जहां आप हैं, जो आप हैं, जैसे आप अज्ञान का अनुभव कर रहे हैं उसी उस से शुरू कर देते हैं और उसमें जो उपाधियां हैं एक एक उपाधि काट काट काट कर धीरे दृष्टानों से उत्पाओं से समझाते हुए शुद्ध की ओर ले जाते हैं यह है प्रक्रिया आयत्री में कैसा है वो बता रहे कोषटे श्रुतौ कोयम आत्म्यम माधव कोयम आत्मा इतम यह आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं इनमें से कौन सा आत्मा है वास्तव में ये विचार हुआ प्रश्न वयम उपासना आत्मा हम लोग जिसकी उपासना कर रहे हैं उनमें से कौन सा आत्मा है ऐसे पूछा फिर चर्चा हुई आरंभ हुआ कहानी वहां कथा और प्रज्ञान ब्रम्मा सर्वत्र सर्वत्र वे कदरस आत्मा हम जिसकी उपासना कर रहे हैं में से कौन सा सच्चाई आत्मा है इतम आत्म विचारेण इस प्रकार से आत्मविचार के द्वारा अंतकरणोपाधिगम आत्मान अंतकर्ण उपाधि वाला जो जीवात्मा है उसको शुरू करते हैं पहले उपाधि विशिष्ट को लेते हैं पहले उपाधि सहित कुटस्थ को लेते हैं शुरू में और बाद में क्या करेंगे उपाधिगम अंतकर्णोपाधि आत्मा प्रज्ञान मात्र आत्मस्थ परिशेष प्रज्ञान मात्र रूपा कूटस्थेषण यह मन्त्रा भी दृष्ट इसी प्रकार अन्य परिशोधों में भी समझ लेना भोक्तृत्व पार्थिकृत्म इस चिंतन निकलता है कि सकल श्रुतियों के तात्परिक कर पर्यालोचन करने में निर्णय निकलता है उभयात्मक जो भोक्तृत्व है वो मिथ्या है और पारमार्थिक असंग जो कूटस्थ है वही अभोक्ता है वही सत्य है सिद्धम